सुनते रहो मुस्कुराते रहो वे नियम सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज हमारे स्टूडियो में विशेष औरंगाबाद से बीके कुसुमबेन हमारे साथ उपस्थित हैं उनसे हम लोग बातें करते हैं तो आप सभी की तरफ से बीके कुसुम बहन का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बहुत बढ़िया अच्छा बताइए अपने बारे में आप क्या करते हैं जी मेरा नाम कुसुम बहन है जी. मैं औरंगाबाद भनदास नगर में रहती हूँ शिला दीदी जी के पास मैं पिछले 16 साल से वहाँ सेवा करती हूँ और अभी भी वहाँ वर्तमान समय में भी वहाँ दीदी जी के पास हूँ और माना सेवा चलती है वहाँ अच्छा अच्छा किस तरह का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है किस तरह के कार्य आप करते हैं ज़्यादा तो सभी है जैसे कोर्सेस क्लास किचन में अकाउंट का अच्छा ऑनलाइन सेवा करते हैं इसका मतलब <laughs> एक ये ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ आपका हमारे लौकिक में जो हमारे चाचा चाची है जो बहुत साल से हैं माना अभी आसपास पास तीस साल से है तो फिर उनको देखकर मैं मुझे क्या है इंस्पायर हुआ है अच्छा, तो इसलिए मैं वहाँ चाचा औरंगाबाद में आई हूँ वैसे हमारा लौकिक नांदेड़ है अच्छा और च्छा फिर च्छा। हम चाचा जी के पास आए तो फिर वहाँ से ही कोर्स शादी हुआ है हमारा औरंगाबाद में और फिर वहाँ से निकले हैं पढ़ाई वगैरह पढ़ाई हमारा ग्रेजुएशन हुआ है तो औरंगाबाद में हुआ या नांदेड़ में नहीं औरंगाबाद में ग्रेजुएशन हुआ है बारहवीं तक नांदेड़ में हुआ है अच्छा अच्छा जी तो अभी चाचा वगैरह है हाँ जी मना वो अभी भी ज्ञान में है चाचा जी आई में लेक्चरर थे अभी रिटायर है और चाची जी भी टीचर थे अच्छा वो भी रिटायर है <laughs> तो आपको नहीं लगा ऐसे कि जॉब करके कुमारी का भी कर सकते हैं? तो... नहीं ऐसे नहीं लगा कि क्योंकि ये जब हम ज्ञान लिया था तो उस समय हमारे दीदी जो एन नाइन के जो मंगला दीदी थे उन्होंने कहा कि नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है तो इसलिए फिर नौकरी का ख्याल भी नहीं आया है तो फिर समाज के आपके लोग नहीं कुछ बोले आपको नहीं ऐसा कुछ नहीं क्योंकि ये बड़े थे ना चाचा जी तो इसलिए घर का कुछ ऐसा कुछ ऐसा बंधन नहीं नहीं ऑब्जेक्शन हुआ तो अच्छा, कोर्स वगैरह आप कराते हैं तो कई बार जो है चीजें थोड़ी सी बहुत सारे ऐसे अलग अलग जिज्ञासु आते होंगे तो कोई एक यूनिक जिज्ञासु का अनुभव सुनाइए आप जी ऐसे तो बहुत सारे है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन वाले भी आते हैं अच्छा, अच्छा अच्छा तो फिर अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है कि हेल्थ मेंटल काउंसलिंग का जी। क्योंकि ऐसे आगे चलकर बहुत सारे डिप्रेशन वाले आने वाले हैं हम्म हम्म तो इसलिए हमने अभी ये हमारे जो नॉलेज के हिसाब से हमने ये कोर्स ज्वाइन किया है अच्छा तो इसलिए उनको भी क्या कर सकते हैं कि हम चलो डिप्रेशन में आते हैं तो उनको काउंसलिंग कैसे करना है क्या करना है ये उनको माना थोड़ा सा नॉलेज हम भी दे सकते हैं कि काउंसलिंग का तो इसलिए ऐसे तो बहुत सारे हैं कि आ, एक हाथ जो हाँ आउटडोर में वगैरह बाहर सेंटर के बाहर भी आप वगैरह लगाते हैं क्या पहले की तरह? नहीं हम प्रदर्शनी वगैरह तो उसमें जाते हैं जो हमारे नजदीक एक ओंकारेश्वर मंदिर है तो वहाँ हर साल शिवरात्रि को हमने व्यसन मुक्ति का भी लिया है वहाँ और अभी भी प्रदर्शनी हर साल वहाँ लगती है उसका और, कोई अनुभव सुनाइए प्रदर्शनी हाँ, लगाते हाँ, तो एक ऐसा भाई था जो व्यसन मुक्ति में जो बहुत व्यसन में था वो अच्छा तो फिर माना रोज सिगारेट शराब आदि उसके माना अधीन हो गया था आ, हा, हा, हा। तो फिर जैसे हम ये जो उन्होंने ड्रामा देखा व्यसन मुक्ति का अच्छा, अच्छा तो फिर उनको माना ऐसे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो, नहीं, तो नहीं। फिर एक बार सेंटर पर आए उन्होंने उनका कोर्स मैंने ही कराया था अच्छा, अच्छा तो फिर उन्होंने कोर्स किया तो फिर वो नशा मुक्त हो गए अभी उनके जीवन में कुछ भी नहीं है ऐसे माना ये बहुत सारे ऐसे फीडबैक भी उन्होंने दिए हैं अच्छा, अच्छा, ऐसे और मुक्ति के बहुत सारे प्रोग्राम भी हुए है कितने लोग अभी तो चल रहा है अभी दो सेमिस्टर हुए है अभी एक साल बाकी है अच्छा अच्छा तो अभी चल रहा है माना वो क्या है की अभी माना प्रॉब्लम ऐसे बढ़ रहे हैं समाज के अंदर जी जी। तो फिर वो क्या है ज़्यादा करके मेंटली प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इसलिए हर घर में एक आधा कोई ना कोई मिल ही रहा है अब नॉर्मल होते हैं तो उनको काउंसलिंग करने का ये माना संकल्प है कि उसको भी ठीक कर जाए मेडिटेशन मेडिटेशन से तो और दवा और दुआ दोनों भी चाहिए दवा तो लेते का हम कर रहे हैं डिप्रेशन इसलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आप भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं जी और लोगों के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं जी बहुत ही अच्छा आपने बताया और मैं चाहूंगा की मेंटल uh, पीस के लिए म्यूजिक बहुत काम करता है गीत संगीत तो आपका पसंदीदा कोई गीत वगैरह है जिसको आप रोज सुनना पसंद करेंगे ऐसे तो नहीं पर मुझे मेडिटेशन करते है तो म्यूजिक ही ऐसा माना नेचुरल म्यूजिक पसंद है अच्छा अच्छा जी। और गीत संगीत फिल्मी गीत कोई भक्ति गीत पहले भी आपको कुछ ऐसे लगता था गीत ऐसे पुराने ओल्ड जो गीत है वो पसंद है कौन सा एक आध कोई सुनाइए आप एक लाइन अजीब दासता है अच्छा ये गीत आपको क्यों अच्छा लगता है नहीं वो ऐसे ही माना जो सुनते हैं तो क्या होता है मन शांत हो जाता है और अच्छा लगता है अच्छा अच्छा <laughs> चलिए बहुत अच्छा गीत आपने याद कराया है अजीब दास्ता है ये और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गीत सुनते होंगे और जब ये गीत आप सुनते हैं तो शायद एक यात्रा की फीलिंग आती है और ऐसे भी ट्रैवलिंग सबको पसंद है क्योंकि आत्मा खुद एक ट्रैवलर है एक रूहानी यात्रा हमारी तो वैसी ही यात्रा है रूहानी जी जी जी चलिए इस गीत का आनंद लेते हैं उसके बाद फिर कुसुम जी से बातें करते हैं आप सुनाए हैं रेडियो 107.8 एफएम सुनते रहो एट एफ एम रहो धन्यवाद मैं हूँ गौरी कुलकर्णी मुंबई से और मैं एक आर्टिस्ट और सिंगर हूँ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बी के कुसुम जी से बातें हो रही बड़ी अच्छी बातें उन्होंने बताया कि आज के समय में मेंटल डिप्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इसको लेकर उन्होंने एक कोर्स जो है कर रहे हैं जहां पर लोगों को मेंटल पीस के बारे में बताएंगे और उनको कुछ टेक्निक बताएंगे जिससे वो डिप्रेशन से मुक्त हो सकें और अपने जीवन को सुख शांति से जी सकें और साथ ही साथ राजयोग मेडिटेशन तो उन्होंने किया है उनका खुद का अनुभव है तो इनको एक तरह से लोगों को समझाने में लोगों को काउंसलिंग करने में ये कोर्स उनका जो है बहुत ही हेल्पफुल करेगा और चलिए बीके कुसुम जी मैं चाहूँगा कि आप औरंगाबाद में हैं काफ़ी लंबे समय से तो वहाँ का कुछ टूरिज्म के बारे में बताइए वहाँ देखने लायक अभी मेरे जैसा कोई शिरोही से अगर आपके यहाँ आ जाए तो उसे क्या क्या देख सकता है क्या क्या नई चीज़ें हैं वहाँ पर या ऐतिहासिक चीज़ें कुछ है तो बताइए जी औरंगाबाद में एलोरा और क्यूज एलोरा अजेंटा क्यूज बहुत फेमस है अच्छा और वहाँ बावन दरवाजे करके डोर करके हैं वो भी फेमस है और बीबी का मकबरा करके अच्छा, माना हिस्टोरिकल सब है वहाँ ऐसे तो इसलिए अभी तो औरंगाबाद इतना फेमस है कि सारा माना ऐतिहासिक है अच्छा, अच्छा। तो दौलताबाद किला है वहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं देखने <laughs> जैसा है <laughs> तो टूरिस्ट बहुत आते जी बहुत टूरिस्ट भी आते हैं तो आप टूरिज्म टूरिस्ट के लिए कुछ रखा है कि अपने सेंटर पे कि वो भी आपके विजिट करें नहीं अभी तो नहीं है पर हमारा अभी जो चल रहा है म्यूजियम का ट्रिटेड सेंटर है जो एलोरा के है अरे तो वहाँ अभी शुरू है।, अच्छा, तो, है जी भविष्य में टूरिज्म तो, हाँ, के हाँ वहाँ आकर माना एक ऐसा माना हम जो म्यूजियम बना रहे है वहाँ सेवा भी हो सकते है टूरिज्म के और आगे भी चलेगी बिल्कुल बिलकुल चलिए अच्छी बात आपने बताया तो रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो एक हाथ मेडिटेशन का या योग की अनुभूति का कोई ऐसा अनुभव आपके पास हो जो सुन के हमें भी लगे कि हम भी योग करें ऐसा कुछ है तो बताइए जी मेडिटेशन करना है तो माना एक तो पॉइंट के ऊपर अपना कंसंट्रेट बढ़ाना है जी कि ज़्यादा करके हम ज़्यादा कैसे है हमारी एक एनर्जी है जी, जो मस्तिष्क में है आ, तो इस एनर्जी को हमें पास करना है तो पहले अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है आ, तब मन शांत तो हो जाता है और मन शांत तो हो जाता है तो अपने विचार अपने आप स्टॉप हो जाते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग हमें मिलती है तो उससे क्या होता है मेडिटेशन की एनर्जी जो मिलती है तो जो इन्वायरमेंट है जो हमारा आजू बाजू का वो भी पॉजिटिव हो जाता है इसलिए मेडिटेशन की शक्ति बहुत सकारात्मक शक्ति है जी जी चलिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी जो परमात्मा जो है अभी निराकार हैं तो सभी को भगवान को याद करना है जो निराकार स्वरूप में है और एक शक्तिशाली एनर्जी जो उनसे हमें मिलती है तो वही है कि जो भी याद करते तो परमात्मा को याद करना चाहिए जी ही संदेश है चलिए वी के कुसुम जी बात ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत ही अच्छा अनुभव आपने साझा किया और हमें खुशी हुई कि आपने औरंगाबाद के बारे में वहाँ का टूरिज्म के बारे में आपने बताया और बावन दरवाज़ा ये तो पहली बार मैंने सुना ऐसा ना कि ऐसा भी कुछ होता है अजंता एलोरा तो सुना था लेकिन बावन दरवाज़ा पहली बार सुना अच्छा लगा हमें तो चलिए मित्रों तो आज के इस एपिसोड में आपको अगर कुसुम जी की कोई भी बात अच्छी लगी हो दिल तक पहुंची हो तो ज़रूर आप भी अपने जीवन में कुछ समय निकालकर मेडिटेशन करें जिससे आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी तो जब एनर्जी रिस्टोर हो जाती है तो आप रिफ्रेश फील करते हैं और फिर से नया काम शुरू कर सकते हैं इन्हीं शुभ के साथ ढेर सारी खुशियाँ और कुसुम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सुन रहे हैं रेडिमोड वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो, रहो। ये